वाह विक्रांत वाह मजा आ गया तुमने तो हमारी टीम की लाज रख ली अभी तुम्हें ओल्ड केस डिपार्टमेंट में गए दो दिन भी नहीं हुए थे कि तुमने दस साल पुराना केस सॉल्व करके दिखा दिया अरे भाई हमें भी बताओ अपनी इस सफलता का राज कैसे करते हो ये सब <laughs> सफलता का राज जानने के लिए पार्टी देनी होगी विक्रांत ने हंसते हुए कहा विक्रांत बहुत बड़े कमीने हो तुम संगीता काफी जल्दी में लग रही थी उसके साथ जो टीम थी वो भी काफी जल्दी में थी सभी फटाफट अपनी जैकेट पहन रहे थे और अपना बैग पैक कर रहे थे शायद किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे थे ठीक है ले लेना पार्टी तुम बहुत बड़ी पार्टी दूंगी मैं तुम्हें बस मुझे ये काम खत्म करके आने दो संगीता ने जल्दबाजी में कहा और फिर अपनी टीम को फटाफट निकलने का इशारा किया तभी टीम के दूसरे हेड श्रेयस राव ने भी विक्रांत को थम्स अप करके एप्रीशियट किया और फिर अपने साथी टीम वालों से बोला आज किसी भी हालत में उस कमीने को पकड़ना ही है छोड़ना मत कहा जा रहे हैं आप लोग वो नया केस है क्या विक्रांत ने क्यूरियस होकर पूछा नहीं नया केस नहीं है वो अंकिता वर्मा वाला केस है जिसकी लाश नाले में मिली थी उसका आरोपी योगेंद्र चोपड़ा की लोकेशन मिली है उसे ही पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन तुम घबराओ मत एक बार इस कमीने को पकड़ ले फिर जबरदस्त पार्टी होगी योगेंद्र चोपड़ा का नाम सुनते ही विक्रांत को उस केस की सारी बातें याद आ गई उसने अंकिता का मर्डर करके उसे नाले में फेंक दिया था और फिर महीनों बाद अंकिता की सड़ी हुई लाश मिली थी पुलिस बहुत दिनों से उसे पकड़ने में लगी हुई थी लेकिन अब तक वो बचकर भाग ही रहा था मुंबई का नाला विक्रांत थोड़ी देर तक सोच में पड़ा रहा फिर उसके दिमाग में एक आईडिया आया कि हो सकता है कि योगेंद्र ने जहाँ पर अंकिता को मारकर फेंका था वही पर कहीं आस छुपा हो इसी सोच के साथ विक्रांत ने संगीता की तरफ देखते हुए कहा एक मिनट संगीता मैडम मैं भी चलता हूँ विक्रांत भी अपनी पुलिस वाली जैकेट पहनने लगता है ठीक है चलो लेकिन रुको रुको संगीता को कुछ याद आया तुम्हें ब्यूरो चीफ मिताली मैडम बुला रही थी उन्हें मिलना है तुमसे ब्यूरो चीफ मिताली सिन्ना मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं आखिर विक्रांत सोच में पड़ गया विक्रांत को परेशान देख संगीता ने कहा अरे तुम परेशान मत हो वो बस तुमसे केस के सिलसिले में बात करेंगी वो भी तुम्हारे काम से बहुत खुश है बस तुम्हे पर्सनली मिलकर शाबाशी देना चाहती है और वो तुमसे ऐसी अब तक सोल्व किए गए केस की रिपोर्ट भी मांगेगी उन्हें जानना है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कोई केस कैसे सॉल्व कर लेते हो संगीता ने थोड़ी ऊंची आवाज में ये सारी बातें कही ताकि टीम बी के ऑफिस तक उसकी बात पहुंच सके और मंजू भी जान ले कि टीम ए में भी काबिल ऑफिसर हैं। संगीता का इंटेंशन तुरंत ही विक्रांत को समझ में आ गया था फिर उसने भी संगीता का साथ देते हुए टीम बी के दरवाजे के पास जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया विक्रांत एक्टिंग में तो माहिर था ही उसने मंजू को सुनाते हुए बोला अब इतने छोटे मोटे केस के लिए ब्यूरो चीफ से क्या मिलना रमेश सावरकर का मर्डर केस भी कोई केस था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज तक ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ वैसे संगीता मैडम आप लोग अंकिता वर्मा के मर्डरर योगेंद्र को पकड़ने जा रही हैं ना मैं भी चलूं क्या पांच मिनट में साले को पकड़ लाएंगे विक्रांत की एक्टिंग देख वहाँ मौजूद टीम ए के सभी ऑफिसर के चेहरे पर मुस्कान आ गये जब से टीम बी की हेड मंजू ससदेवा बनी है तब से टीम ए वालों को कभी इस तरह से खुशी मनाने का मौका नहीं मिला था लेकिन आज विक्रांत की वजह से बहुत दिनों के बाद उन्हें टीम बी की मंजू का भी मजाक उड़ाने का मौका मिल रहा था विक्रांत के साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग मुंह दबाकर हंसते रहे इसके बाद संगीता ने विक्रांत के करीब आकर उससे कहा विक्रांत तुम जाकर जल्दी ऐसी मिताली मैडम ऐसी मिल लो केस के बारे में बात करने के साथ हो सकता है की वो ओल्ड केस डिपार्टमेंट में तुम्हारे ट्रांसफर पर भी बात करे अगर वो ओके कह दे तो तुम फिर से हमारी टीम में आ सकते हो संगीता विक्रांत का बहुत ध्यान रखती है विक्रांत को भी इस बात का एहसास था अब तक कई बार संगीता ने विक्रांत की मदद की है अब विक्रांत को भी उनका एहसान चुकाना था तो उसने अभी ब्यूरो चीफ मिताली मैडम से मिलने के बजाय संगीता के साथ जाने का फैसला किया मैडम मैं अभी भी टीम एक ही में ब्यूरो चीफ से बाद में मिल पहले योगेंद्र को पकड़ना ज्यादा जरूरी है मैं आप लोगों की मदद के लिए साथ आऊंगा लेकिन मिताली मैडम संगीता ने पूछा अरे एक बार योगेंद्र को पकड़ फिर मैं खुद मिताली मैडम से बोल दूंगी की तुम मेरे साथ केस इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए थे इस वक्त टीम बी के ऑफिस में बैठी मंजू गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी उसने संगीता और विक्रांत की बात सुन ली थी मन ही मन वो विक्रांत को हजारों गालियां दे रही थी उसका वश चलता तो अभी वो विक्रांत के टुकड़े करके रख देती मनीमन वो सोच रही थी विक्रांत सक्सेना देख लूंगी भला मैं भी देखती कि तुम कैसे योगेंद्र को पकड़ते हो तो क्या संगीता की टीम और विक्रांत ने योगेंद्र को पकड़ लिया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को